को सांकर बृहदारण्यकोपनषद शष्याध्याथम ब्राह्मण ी गायत्री गायनर्वागा यस्मा पुनः श्रेष्ठ प्राण न इति श्रेष्ठस्य वगागाद ज्येष्ठभाज कथ ज्येषं श्रेष्ठ प्राणचेती तन निर्दित हरिशम आरभ्य ओम प्राण गायत्री है ऐसा पहले कहा जा चुका है किंतु गायत्री का प्राण भाव ही किस कारण है वाघादि भाव क्यों नहीं है क्योंकि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है वाघादि ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के पात्र नहीं है प्राण का ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व क्यों है इसका निश्चय करने की इच्छा से यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है अथोक्तु श्याम छै प्राणसोपासनम सस्व्यनेस चक्षुरादिषु त्र हेतुमात्र मिहान्त संबध्यते न पुनः तु फिलत्वाद से कांड से पूर्व विशिष्ट फलम प्राण विषय तद् तद इति अथवा उक्त जजु साम इत्यादि छत्रादि भावों से चक्षु आदि अन्य इंद्रियों के रहते हुए भी प्राण की ही उपासना बतलाई गई है यहाँ उसका हेतु मात्र है जो उसके अनंतर होने के कारण उससे संबंध रखता है यह पूर्व ग्रंथ का शेष नहीं है इसका विवक्षित विषय विशिष्ट फलवती प्राणोपासना ही है यह कांड उसका खिल स्वरूप होने के कारण जो पूर्व ग्रंथों में नहीं कहा गया उसी को यहाँ बतलाना है जेष्ठ श्रेष्ठ दृष्टि से प्राणो प्राणोपासना ओ वै ज्येष्ठ श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वामी प्राणो वै ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वामी चेशा बुभूषती यं वेद जो कोई जेष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने जातिजनों में जेष्ठ और श्रेष्ठ होता है प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है जो इस प्रकार उपासना करता है वह अपने ज्ञातिजनों में तथा और भी जिन लोगों में चाहता है उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है य कश्चिधवावधारणा यो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणम वक्षारण यो वेदाशो भगवेषन प्रलोभिता सन प्रश्नया मुखी भूतस्त तस्मयी चाह प्राणो वई ज्येष्ठस् श्रेष्ठस् जो कोई यहाँ ह और वई निश्चयार्थक है जो आगे बतलाए जाने वाले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुण वाले प्राण को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो ही जाता है इस प्रकार फल से प्रलोभित होने पर जब साधक प्रश्न के लिए अभिमुख होता है तो उससे श्रुति कहती है प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है कथम पुनरवगम्योजेषेती यस्ेक शुक्रसोड़ संबंध प्राणादीकलापस्या विशिष्ट तथा न प्राण शुक्र विरोहती प्रथमो वृत्तिलाभः चक्षुरादिभ्यः अतो वृत्तिलाभ प्राणसुरादिभ्य ज्येषो वैशा प्राण निषेककालादारभ्य गुष्यतिण प्राणवृत्त पश्चात चाक्षुरादीनाम वृत्तिलाभ है अतो युक्त प्राणस्य से ज्येष्ठत्व चक्षुरादिशु किंतु जाना कैसे जाता है कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है क्योंकि गर्भाधान के समय ही यद्यपि प्राणादि समूह का शुक्र और श्रोणिस से समान संबद्ध है संबंध है तो भी बिना प्राण के शुक्र में शरीर का अंकुर नहीं होता अतः चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा प्राण को पहले वृत्ति लाभ होता है इसलिए वायु के द्वारा प्राण ज्येष्ठ है गर्भाधान के समय से ही प्राण गर्भ का पोषण करता है प्राण के वृत्ति युक्त हो जाने के पीछे ही चक्षु आदि को वृत्ति लाभ होता है अतः चक्षु आदि में प्राण का ज्येष्ठत्व उचित ही है भवती तो कश्चित कुले ज्येष्ठ गुणहीनवाद तू न श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठों व गुणार्वाद भव श्रेष्ठो न ज्येष्ठ न तो तथे त्या प्राण एव तो ज्येष्ठ श्रेष्ठस्य श्रेष्ठ कथम पुनः श्रैष्ठम अवगम्य प्राणस्य तदिह संवाद नर्शय्या कुल में कोई व्यक्ति आयु में जेष्ठ ज्येष्ठ तो होता है किंतु गुणहीन होने के कारण वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता इसी प्रकार गुण संपन्न होने के कारण मध्यम अथवा कनिष्ठ श्रेष्ठ तो होता है किंतु ज्येष्ठ नहीं माना जाता किंतु यहाँ ऐसा नहीं है यही बात श्रुति बतलाती है प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी प्राण की श्रेष्ठता कैसे जानी जाती है यह बात यहाँ हम संवाद से प्रदर्शित करेंगे सर्वथा तो प्राणम ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणम यो वेदोपास स्वाम्ञातिनाम ज्येष्ठ से श्रेष्ठ से भवती ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणोपासना सामर्थ्या स्व्यतिरेके चा मध्ये ज्येष्ठ से भविष्यामिति भविष्यमीतिभूषति भविम इच्छति अपि जेष्ठ त्येष्रेष्ठ जेष्ठस्य ज्येष्ठ भवति जो किसी भी प्रकार अर्थात प्राण का जेष्ठत्व और श्रेष्ठत्व तो आरोपित हो अथवा वास्तविक जेष्ठ श्रेष्ठ गुण वाले प्राण को जानता अर्थात उसकी उपासना करता है वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणवान की उपासना के सामर्थ्य अपनों में अर्थात ज्ञाति जनों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होता है अपनों से भिन्न दूसरे जिन किन्हीं में भी वह मैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाऊं इस प्रकार ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने की इच्छा करता है उनमें भी यह ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राणोपासक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है ननु भयो निमित्तम ज्येष्ठ तदिक्षात कथम होतीच्य नई सदोष प्राणवत् वृत्तिलाभस्व ज्येष्ठ ज्येष्ठ से विवक्षित्वा किंतु ज्येष्ठत्व जो आयु के कारण होता है वह इच्छा से कैसे हो सकता है ऐसी शंका होने पर कहते हैं यह दोष नहीं है क्योंकि प्राण के समान यहाँ भी वृत्तिलाभ की ज्येष्ठ रूप से विवक्षित है जिस प्रकार अन्य भक्षणादि के कारण चक्षु आदि इंद्रियों के वृत्ति का कारण होने से प्राण ज्येष्ठ है उसी प्रकार अन्य जीवों का जीवन प्राणोपासक के अधीन होने से वह उनमें ज्येष्ठ है उसका ज्येष्ठत्व तो आयु के कारण नहीं है वशिष्टान दृष्टि से की उपासना यो हई वशिष्टां वेद वशिष्ठ स्वाम भवती वशिष्टा वई वशिष्ठा वशिष्ठ स्वाम भवत्यपी चुभुसती एवं वेद जो वशिष्टा को जानता है वह स्वजनों में वशिष्ठ होता है वाक ही वशिष्टा है जो ऐसी उपासना करता है वह स्वजनों में तथा और भी जिन में चाहता है उनमें वशिष्ठ होता है यो वैवशिष्टा वेद वशिष्ठ स्वामी तद्दर्शना फल यति वशिष्ठ भाँम च वशिष्टो उच्यतासो भवति वाग्वैवशिष्टा वास्ततिशयन वसते चेत वशिष्टा वास यत्यति चेति वशिष्टा वाग वगम्मनो हि धनो वसन्ततिशयन जो वशिष्टा को जानता है वह स्वजनों में वशिष्ठ होता है उसकी उपासना के अनुसार ही फल होता है तथा अपनी जाति से भिन्न जिन लोगों में वह वशिष्ठ होना चाहता है उनमें भी वशिष्ठ हो जाता है अच्छा तो बतलाइए वशिष्टा कौन है इस पर कहते हैं वाक ही वशिष्टा है अच्छे रूप से बसाती है अथवा बसती है इसलिए वह वशिष्ठा है क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान होते हैं वे ही पूर्वक बसते हैं आच्छादनाथ आच्छाद से भाव वसेर्वशिष्टा अभिभवंति ही वाचा वागी मनोज्ञान तेना वशिष्ठ गुणवत्जा वशिष्ट गुणों भवती दर्शनानुरूपम फलम् अथवा आच्छाद आच्छादनाथक वश धातु से वशिष्ट शब्द निष्पन्न होता है वाक्कुशल लोग वाणी से दूसरों का पराभव कर देते हैं अतः वशिष्ठ युक्त पदार्थ के विज्ञान से उपासक वशिष्ठ गुणवान हो जाता है इस प्रकार ज्ञान के अनुसार फल होता है प्रतिष्ठा दृष्टि से चक्षु की उपासना यो हई प्रतिष्ठा भेद प्रतिष्ठती सभे प्रतिष्ठती दुर्गे चक्षुर्वय प्रतिष्ठा चक्षुसाहि सभे च दुर्गे प्रतितिष्ठति। प्रतिष्ठति समय प्रतितिष्ठति दुर्गेज एवं वेद जो प्रतिष्ठा को जानता है वह समान देश काल में प्रतिष्ठित होता है और दुर्गम देश काल में भी प्रतिष्ठित होता है चक्षु ही प्रतिष्ठा है चक्षु से ही समान और दुर्गम देश काल में प्रतिष्ठित होता है जो ऐसी उपासना करता है वह समान और दुर्ग में प्रतिष्ठित होता है यो हवई प्रतिष्ठा वेद प्रति षत्यनि प्रतिष्ठाता प्रतिष्ठा ताम प्रतिष्ठा प्रतिष्था गुणमत्ति यो वेद फलम प्रतितिष्ठति समय देशे काले तथा दुर्गे विषय में चुर्गमे चेहे दुर्भिक्षाद काले विषमें जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है जिसे प्रतिष्ठित होता है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं उस प्रतिष्ठा को अर्थात प्रतिष्ठा गुणवती चक्षु को जो जानता है उसे यह फल मिलता है कि वह समान देश और काल में प्रतिष्ठित होता है तथा दुर्ग विषम यानी दुर्गम्य देश में और दुर्भिक्षादि विषम काल में भी प्रतिष्ठित होता है यद्यवच्यतम कासौ प्रतिष्ठा चक्षुर्वी प्रतिष्ठा कथम चक्षुष प्रतिष्ठा तम इत्या चक्षुषा ही समेत दुर्गे च दृष्ट् प्रतिष्ठती अथनुपम फल प्रति समय प्रतिष्ठती दुर्गे या एवं विधेति यदि ऐसी बात है तो बताइए यह प्रतिष्ठा क्या है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है चक्षु प्रतिष्ठा है चक्षु का प्रतिष्ठा कैसे है यह श्रुति बतलाती है क्योंकि सम और विषम देश काल में चक्षु से देखकर ही पुरुष प्रतिष्ठित होता है अतः जो ऐसी उपासना करता है उसे उसके अनुरूप यह फल मिलता है कि वह सम में प्रतिष्ठित होता है और दुर्ग में भी प्रतिष्ठित होता है सम संपद दृष्टि से स्रोत्र की उपासना यो हई संपदम वेद संभास्मी पद्यते यम कामं कामेते श्रोत्र वै संप्रक्षोत्रे हि में वेद अभिसपन्ना संभास्मयी पद्यते यम कामों कामयती ये वेद जो संपत् को जानता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है श्रोत्र ही संपद है श्रोत्र में ही यह सब वेद सब प्रकार निष्पन्न है जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वह उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है यो है वै सम्प वेद संपद्गुणयुक्त जो वेद तस्तलस्म विदुषे संपद्यते है कि यम स कामह किं पुनः संपद कम स्रोत्र वै सपथम पुनः संपद्गुण्योत्रे सति यस्मा वेद विहित अभी भूतवादेद विदत्ता काम संपत्नुपल पद्यते यम कामं या कामते वेदा जो भी संपद को जानता है अर्थात संपद गुणवान को जानता है उसे यह फल मिलता है उस विद्वान को प्राप्त हो जाता है क्या प्राप्त हो जाता है जिस भोग की वह इच्छा करता है वह भोग अच्छा तो संपद गुणयुक्त क्या है स्रोत्र ही संपद है किंतु स्रोत्र का संपद गुणत्व किस प्रकार है शो बतलाया जाता है स्रोत्र के रहते ही संपूर्ण वे सब प्रकार निष्पन्न होते हैं क्योंकि वे स्रोतेंद्रिय द्वारा ही अध्ययन किए जा सकते हैं और भोग तो वेद विहित कर्मों के ही अधीन है इसलिए स्रोत्र संपद है अतः विज्ञान उपासना के अनुरूप ही फल मिलता है जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे मिल जाता है आयतन दृष्टि से मन की उपासना यो हवा आयतनम वेदायतनम स्वानाम भगवत्यायतनम जनानाम मनो वा आयतनमायतनम स्वाम भगवत्यायतनम जनानाम ज एवं वेद जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है मन ही आयतन है जो इस प्रकार उपासना करता है वह सृजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है यो हा आयतनम वेद आयतन आश्रयस्त यो वेदतन स्वाम्लायतन जानषापी कियतनुच्यते मनोवा आयतन आश्रय इंद्रियां विषयाण मन आश्रिता हि विषया आत्मनो प्रतिपद्यन्ते मन संकल्पवशा चेन्द्रिया प्रवर्तनते निवर्तनते चतो मन आयतन में इंद्रिया अतो दर्शनान रूपेण फलम आयतन स्वाम्तन जानम भेद जो भी आयतन को जानता है आयतन आश्रय को कहते हैं उसे जो कोई जानता है वह का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है अच्छा तो वह आयतन क्या है इस पर कहा जाता है मन ही आयतन अर्थात इंद्रिय और विषयों का आश्रय है मन के आश्रित रहकर ही विषय आत्मा के भोग्यत्व को प्राप्त होते हैं मन के संकल्प के अधीन ही इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त और उनसे निवृत्त होती है अतः मन इंद्रियों का आयतन है इसलिए जो ऐसी उपासना करता है उसे इस दृष्टि के अनुरूप ही फल मिलता है वह स्वजनों का आयतन होता, होता है प्रजापति दृष्टि की उपासना उपासनाजापति प्रजायते है प्रजया पशु तो प्रजाति प्रजाते है प्रजया पशु एवं वेद जो भी प्रजापति को जानता है वह प्रजा और पशुओं द्वारा प्रजात वृद्धि को प्राप्त होता है रेतस ही प्रजापति है जो ऐसा जानता है वह प्रजा और पशुओं द्वारा प्रजात होता है यो वै प्रजाति वेद प्रजाते है प्रजया संपन्नो भवति रेतो वै इंद्रिय प्रजनेद्रिय उपलक्ष्य से तिज्ञापल प्रजाते है प्रजया पशु एवं वेदा जो प्रजाति को जानता है वह प्रजात होता अर्थात प्रजा और पशुओं द्वारा संपन्न होता है वीर ही प्रजाति है रेत शब्द से प्रजनेन्द्रिय उपलक्षित होती है जो ऐसी उपासना करता है उसे उसकी दृष्टि के अनुरूप यह फल मिलता है कि वह प्रजा और पशुओं से प्रजात संपन्न होता है अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करते हुए बाघादि प्राणों का ब्रह्मा के पास जाना और ब्रह्मा द्वारा उसका निर्णय करने के लिए एक कसौटी बताना ते हे मे प्राण अहम श्रेयसे विवधमा ब्रह्मजग्म कौ नो वशिष्ठ तद्धोवाच तद्धो यस्म उत्क्रांत इदम शरीरम वापी यो मन वो वशिष्ठ वे ये प्राण मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गए उससे बोले हम में कौन वशिष्ठ है उसने कहा तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर शरीर से अलग हो जाने पर या शरीर अपने को अधिक पापी मानता है वही तुमसे वशिष्ठ है ते हे मे प्राणावागाद हम श्रेयसे हम श्रेयानितेतस्म प्रयोजनाय विवधमा विरुद्ध बदमा ब्रह्म जगमुर्ब्रह्म गो ब्रह्म शब्द ब्रह्मशब्दवाच्यम प्रजापतिम ग तद ब्रह्म होचुरुक्तवंत कौनस्माक मध्ये वशिष्ठ कोस्माक मध्ये वसती च वाचयती चे ये भागादि प्राण अहम् श्रेष्ठे मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रयोजन के लिए आपस में विवाद करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हुए ब्रह्मा के पास गए अर्थात ब्रह्मशब्दवाच्य प्रजापति के पास गए उन्होंने जाकर उस ब्रह्म से कहा हम्मे कौन वशिष्ठ है हमें से कौन वसता है और बसाता है तब्रमत पृष्ठ तद्धोवाचोक यस्म वो युष्माक मध्य उत्क्रांगते शरीरादिदरी पूर्वस्मातिशयन पापीय पापतर मनते लोक शरीर नेका पापं पापमें ततोपि कष्टतर भवति वैराग्यार्थम इदम् उच्य पापी इति स वो युष्माकशिष्ठ भविष्य जानन वशिष्ठ प्रजापतिर्णवाचा वशिष्ठ अप्रिय अियपरिहारा उनसे पूछे जाने पर वह ब्रह्मा बोला तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर शरीर से निकल जाने पर इस शरीर को लोग पहले की अपेक्षा अत्यंत पापीय अधिक पाप में अपवित्र मानते हैं यह तो अनेकों अपवित्र वस्तुओं का संघात होने के कारण जीवित पुरुष का यह भी शरीर पापमय ही है किंतु जिसके उत्क्रमण करने पर यह उससे भी अधिक कष्टतर ग्रस्त हो जाता हो वही तुम में से वशिष्ठ होगा पापीय यह बात वैराग्य के लिए कही गई है प्रजापति वशिष्ठ को जानते हुए भी दूसरों को अप्री ना लगे इसके लिए यह वशिष्ट है ऐसा स्पष्ट नहीं कहा